भगवान के पास थे उनको सब बताया कि ऐसे ऐसी घटना घटी तो विष्णु भगवान को भी साथ लिया उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि तो हम भी चलते हैं, अक्षरों वही शंकर जी के पास सब तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और समस्त देवता इस दिन मिलकर के कैलाश पहुंचे जहां भगवान शंकर जी बात कर रहे थे वहां पर पहुंचे सब विष्णु विरंशम ब्रह्मा जी समेता गए शिव कृपा निकेता यहाँ कृपा भगवान शंकर जी वहाँ पहुँचे अब देखा शंकर जी कृपा निकेता क्यों गए अभी अभी हाल में उन्होंने रति को बरदान दिया इसके माने कृपानुधान है वहाँ उन्होंने कृपा की है जैसे वहाँ बरदान दिया है इसके माने भगवान समय भगवान शंकर जी रुष्ट नहीं है शांत है बस कामदेव को भस्म कर दिया इसलिए सब देवता देख रहे थे बोले कि क्या हो गया लेकिन बाद में जो मालूम हुआ की रथ को उन्होंने बरदान दे दिया है कृपा है आशुतोष है तो फिर वो हो सबसे सब इसी प्रकार से आशुतोष कृपा निधान भगवान शंकर जी के पास सब देवता पहुँचे और आगे भी जो कुछ बात होती है उसे पता चलता है भगवान शिव जो सबके साथ में किताब भाव बरतते हैं। देवता लोग जब भगवान शंकर जी के पास आते हैं तो शंकर जी नाराज नहीं होते किसी से नहीं तो नाराज हो सकते थे वो जैसे देवता लोग आते तो शंकर जी उनसे कहते अच्छा तुम लोगों ने काम तो मेरे पास भेजा तो मैं हमारे समाज भंग करवा दी हम तुम्हारी खबर लेंगे ऐसा भी कर सकते थे हां? लेकिन भगवान शंकर जी ने नहीं, नहीं किया देवता आते हैं तो भगवान अपने कृपा निधान ही रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो सब देवताओं ने आकर क्या क्या किया देवता आ रहे हैं तो दर्टे दर्टे आ रहे हैं। वो कोई तो बहुत हिम्मत ऐसी हिम्मत तो लगा रहे थे चल रहे थे लेकिन मन में डर भी रहे थे कि हमने शंकर जी के साथ अपराध किया है वो सकता है शंकर जी हम चली नाराज हों इसलिए देवता शंकर जी के पास आये प्रसाद चली की प्रशंसा प्रशंसा मन प्रार्थना की उनकी वंदना की सब देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुतियाँ जाएंगी मैंने उनकी प्रशंसा की पृथक पृथक की माने ये विधान इस प्रकार के, ये प्रार्थनाएं जो है पृथक पृथक करनी चाहिए हमने एक साथ प्रार्थना कर दी तो उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि अलग अलग प्रार्थना का महत्व है जैसे देखते हैं कि भगवान राम ने लंका में रावण को मारा युद्ध हुआ तो उसके बाद रावण मरने के बाद में देवता लोग आए आये, जी आये शंकर जी आये इंदिरा जी आये इन सब देवताओं ने आकर के भगवान की वंदना की लेकिन सबने अलग अलग प्रार्थना की उनकी सभी प्रार्थनाएं अलग अलग ऐसे यहां पर भी संक्षेप में बता दिया ये सब देवता लोग आए इंद्र ने अपनी प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने अपनी की विष्णु भगवान ने अपनी की सब ने शंकर जी की प्रार्थना की भाई प्रसन्न चंद्र अवतंस था उनकी प्रार्थना सुनकर के चंद्र अवतंश भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए ऐसा है कि मैंने उन्होंने देखा कि सब लोग आकर के हमारी प्रशंसा कर रहे हैं वंदना कर रहे हैं इसके माने है ये कुछ लोग हमसे कुछ चाहते हैं, इसलिए आए हैं, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं <coughs> तो, शंकर तो है। भगवान शंकर जी उनकी तरफ से उनसे तुम साइन कह के आए हुए यहाँ नाम दिया चंद्र अवतंसा भगवान शंकर जी है तो पानी लेकिन चंद्र अवतंस भी शंकर जी कहते है अवतंस के माने है मणि <coughs> मुकुटमणि ये अवतंश है आभूषण जिस सिर में आभूषण धारण किया जाए उसे अवतंत्र कहते हैं चंद्र अवतंसा माने शंकर जी चंद्रमा जो है भगवान शंकर जी के सिर का आभूषण है उसको धारण किए हुए चंद्रमा समाचंद चमक रहा है उनके मस्तक के ऊपर जैसे कि कोई मन चमक रही हो ऐसे द्वितीय का चंद्रमा उनके मस्तक पर लगा हुआ है इसलिए भगवान शंकर जी को चंद्र कहते हैं चंद्रशेखर कहते हैं चंद्रशेखर चंद्रवतंश ये उसी का तो तरह हुआ तो उनके पास भगवान शंकर जी कृपा से जी सब लोग पहुँचे तो प्रसन्न हुए और बोले कृपा के केतु और फिर उनसे जो वो हो भगवान शंकर जी इस प्रकार के बोले कौन बोले दृष्ट केतु जिनको पहले कपा ने धान कहा पंद्रह कहा उन्हीं को दृष्ट केतु कहते जहाँ जो प्रसंग आता है वही उसी प्रकार के नामों का प्रयोग किया जाता है अब आगे भगवान शंकर जी देवताओं की प्रकथा करने जा रहे हैं इसलिए कथानी केतु चंद्र औरत तेरा चंद्रमा भी भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उसके दोष दुर्गुण उसके कारण से दूर हो गए भगवान ने जैसे चंद्रमा ऊपर कृपा की इसी प्रकार से ये देवता लोग भी दुर्गुणी दोषी भगई हों लेकिन उनका भी इसी प्रकार से उद्धार करने वाले हैं उनका कल्याण करने वाले हैं इसलिए चंद्र ओत हैं भगवान शंकर जी दस के मैंने धर्मक ध्वजा लिए हुए दस के धर्म की ध्वजा इसलिए धर्म की रक्षा करने वाले हैं भगवान शंकर जी वो भी दिखाते हैं तो कहो हमारा आयु तो भगवान शंकर जी से पूछते हैं कि ये अमर तुम आप लोग किस आए हम उन सबको अमर करके संबोधन करते हैं ये उनका आदर है सब देवताओं ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की तो अब देखो कभी कभी लगता है कि कहीं शंकर जी कहे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और कहीं जिसमें भगवान शंकर जी की प्रार्थना कर रहे हैं कभी ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने कथा के इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए व्यवस्था इस प्रकार की है की ब्रह्मा जिसमें महेश तीनों देवता तीनों एक के जी के है है एक ही परमात्मा के तीनों अंश है भटम कोई नहीं है जब कोई एक प्रधान होता है तो बाकी दूसरे दो के सहायक बनते हैं और उनकी प्रार्थना भी करते हैं। कोई भी दोस्ती है, है। उनमें से जैसे जिसमें भगवान का कोई कार्य कर रहे होंगे और तो उन्हीं तक उन्हीं के द्वारा के कोई कार्य संपादित होना होगा तब तो ब्रह्मा जी और शंकर जी उनसे प्रार्थना करेंगे जब तो शंकर जी कोई कार्य करने जा रहे हो तो प्रधान नायक वही होंगे तब तो दूसरे दो देवता उनके पास आएंगे और वो उनसे प्रार्थना करेंगे इससे ये भी सूचना मिलती है कि तीनों देवता मिल करके जब तीनों एक मत होते हैं तब तो कोई कार्य संपादित होता है और ये तीनों देवता सब योग कार्य करते है तो ये ये बताते इस प्रकार से जो है वो शंकर के सामने जब दोनों आते हैं विष्णु भगवान भी पार ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते है देवता लोग भी, भी पर उपस्थित होते हैं, तो उनसे शंकर जी उनका एक प्रकार से स्वागत में करते हैं कि कहो अमर आए के ये तुम आप लोग किस लिए आए हो और अमर उनका संबोधन उनके आदर के लिए है थोड़ा सा तो कहा दीदी तुम प्रभु कहा दीदी तुम प्रभु अंतर यानी तो सबकी तरफ से भगवान शंकर जी ने बोलना प्रारंभ किया देवता भी है जिसम बदलामी है लेकिन सबसे आगे ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी ने तो उनसे ब्रह्मा <coughs> जी बोले <coughs> कि <coughs> आपको तो अंतरवाणी है अंतर्वाणी है ना सबसे हो की बात को जानने वाले कदम भगत बस गुण स्वामी तो भी भक्ति के कारण हम आपसे विनती करते हैं अब जैसे लोग जहाँ कभी देखते हैं मुझे कथा भी दिखाई देती है लोग भगवान है लोग जब उनके सामने जाता है भगवान के सामने तो उसे भगवान से अपने हृदय की बात कहनी होती है लोगों तो के चुपचाच मनुष्य में भगवान के सामने बैठ गया है आप भगवान से मिल रहे हैं अपने चलो भाई भगवान के जान तो उसे ऐसा नहीं तो वहाँ ये होता है कि जाते तो बोलना पड़ता पर, है प्रार्थना करनी पड़ती है और जानते हुए पूछते ऐसे है तो जो न जानते हैं और बताने वाले तो बताते भी है ऐसे बताते हैं जैसे वो न जानते हैं कि जानने के बाद अपने स्थान पर एक स्थान पर हो लेकिन पूछना और बताना जब जब कथा प्रसन्न चलता है लीडाएं चलती है तो उसमें पूछा भी जाता है बताया भी जाता है तो इसलिए मैं बताऊँगी में तुम सोन सब अपने आप जानते हैं तो कथा का सौंदर्भगा इसलिए कहते है फिर वो ब्रह्मा जी कहते है कहा प्रभु अंतर यानी की आप हे प्रभु आपके अंतर यानी है सदा भगत बस जगम स्वामी हम आप भक्ति के बस होकर हम आपके भक्त है आप सेवा में आए हैं आपसे बिल्कुल करते हैं हम किस लिए आए हैं वो प्रार्थना हमारी आश्वी है दिव्य शब्द यहाँ ब्रह्मा के लिए आया तो दिव्य के माने शास्त्रों में दो सम्राते हैं दिव्य और निशे दिव्य के मानो जो करना चाहिए वो दुध और जो नहीं करना चाहिए वो निशे करना चाहिए जो कर्म करना चाहिए उन कर्मों से विधि कर्म कहते हैं <coughs> और जो नहीं करना चाहिए वो निशुद्ध कर्म तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी विधि है क्योंकि जो है विधि बताते है ये करना चाहिए ये करना, करना चाहिए इसलिए वो विधि है तो <coughs> शंकर जी जो है ब्रह्मा जी कर्म से शंकर जी से प्रार्थना करना कहते हैं सकले श्रम के हेलो ऐसे शंकर कर्म में था ब्रह्मा जी कहते है की सब देवताओं के मन में उसकी ऐसा इच्छा है की युद्ध मैं उन्होंने देखा कहूँ ना तुम्हारे जुआ तुम्हारे जुआ देखा तो, देखा तो तुम्हारे विवाह सब देवता ये चाहते हैं कि आपका विवाह हो आपको जब विवाह हो बरात जाए सब देवता लोग आपके बरात में जाएं और वहाँ पर तुम्हारी तुम्हारे जब विवाह हो तो सब अपने आँखों से देखना चाहते है जब ब्रह्मा जी हम देवता गए तो बात किया तारक असर पैदा हो गया था उस तो तारा असर को मारने के लिए शंकर जी ने पुत्र का हो सकता शाम का हम इस पुत्र के प्राप्त करने के लिए जो शंकर जी छोड़ कर सकते थे तो शंकर हम आए हैं बरदाना से मांगने के लिए तो आप अपना पित्रो हमको एक चित्र उत्पन्न करे वो हमको दे दो जो भी तारक को मारो तो देखो जो, जो है ये अशो बनी ये वो संस्कार विहीन बात होगी इसलिए जो संस्कार युक्त तो बात बनाते हैं लोग संस्कार उसका बनाने का तो मताना नहीं लेते और कार्य बात नहीं कहते हैं तो। सब देवता आपसे बरात देखना चाहते हैं आपका विवाह देखना चाहते है आप जो बराबर देखना चाहते है तो देखना चाहते तो देखें लेकिन जो बिगाह हो जाएगा तो अपने आप ही फिर आगे वो होगा और कारक बीमार आ जाएगा इसके फिर रास्ता इसलिए तत्काल केवल विवाह की बात है इसलिए ये सब देवता लोग उनको शंकर जी की बात देखना चाहते हैं ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से बग्वानी ये सब देवताओं के तो पहले कल्प में आज का विवाह सती से हुआ था एक कार्य चुका विवाह सती से लेकिन उस समय ये सब देवता जी इस पोस्ट पर जो है वो नहीं तो समय पहले देवता दूसरे देवता थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था आपका तो फिरे फिरे फिरे फिरे। की आपका विवाह हुआ है वो देवता सच दूसरे दूसरे देवता आकर के हो गए इन लोगों से इनको पता चला की पहले शंकर जी का दवा सती से हुआ तो कई सब कामों से सुनते नाते हैं की पहले शंकर जी का दवा सती से हुआ था उसके बाद सती ने अपना सही क्या कर दिया अब वो पार्वती होकर के तो वहाँ पैदा हो गयी है लेकिन इन लोगों ने शंकर जी के विवाह को आपके विवाह को आंखों सुनी हुई बात जब पहले तो कोई तो जैसे सुनता है तो जो सती का जो हुआ था उसकी बात देवताओं ने सुनी तो बड़ी आश्चर्य की बातों हुई थी तो वो आश्चर्य की बातें सुन सुनकर के जिज्ञासा होती घंधी होते जो तो देखते तो अन्न होता आ गया देखने का इसलिए देवता चाहते है शंकर जी का जुड़ा देते और आगे चल कर के शंकर जी के जुगा भी तो उसकी विस्तार करते हैं और वास्तव में वो देखने लाइक बड़ा एक अजीब तरह की बरात है ऐसी दुनिया में बातें नहीं होती वैसे देखने लायक तो देवता लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की ये सब देवता लोग आपकी अजीब बरात होगी वो देखना चाहते हैं बैठे तो दुनिया में उनकी बातें होती कहीं देखो लेकिन आपकी ऐसी बरात दुनिया में देखने में मिलेगी इसलिए इस बरात के आख के बेचना चाहते है आंखों से इसलिए महीने में देखा होता है अपनी आंखों से बेचना चाहते सफेद का बताओ दूसरे की आंखों से उन देवताओं ने सुना लेकिन अब अपने आप नहीं देखना चाहते <coughs> तो है और तो करे करे कर सु करसाऊ तुम कर सहुसुभाऊ पार्वती कपकी अतारा पर अंगीकारा सुन दुना ऐसी हो देन बंधी दारा सुसुमान गौरसांग गिरुव पठाए प्रथम गई भवानी बोले मधुर चले बच्न छानी कहा नार सुनऊ तब नारद के उपदेश जा हम बदार उतान महेश कुशियारंद्रती जय करण मानती जय तो ये भर वही बात मैन दिखाता है, तो सब है। भर करके ये उत्सव आपके विवाह का हैं देखना चाहते है मदन मद मोचन है मदन मद मोचन उसी का उसी का उपाय करो मान जिससे की विवाह का हो वो व्यवस्था की जाए और शंकर जी का संबोधन करके कहते हैं मदन मद मोचन है मदन के मध मद का मोचन करने वाले अभी मान होता है की मदन का विनाश नहीं हुआ है केवल मदन के मध का ही विनाश हुआ है मध माने साहमदेव को पहले बड़ा अहंकार था कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ सबको तो अपने दस कर सकता हूँ छात्र मा दूँ की सब, सब लोग दुखी हो जाए सब लोग को कर ऐसा बड़ा उसको मध जब किसी व्यक्ति को अपने बल का अपनी बुद्धि का बड़ा होता है और उसका उसको नशा करता है नशा करने में जबकि फिर उल्टे सीधे काम करने लगता है तब तो उसे कहते हैं कैसे मद मद तो था एक नशा था उसके सब तो कहते हैं उस नशे को उतार दिया भगवान उसको जहाँ ज्ञान के नेत्र से उसको देखा उसका नशा उतर गया तो जिन मद उतर गए मतदारे ऐसा बोला न कह दो जैसे किसी का नशा उतर गया उसके बाद सब लोग शांत जाते हैं कट तो तो जाते हैं वैसे ही काम का ही कर नशा उतर गया जब काम का नशा कर गया तो बाकी सारे संसार की यथास्थिति हो गई सब शांत हो गए सबके दुख दूर हो गया उनकी जाकुलता सारे संसार की दूर हो गयी इसलिए यह है कहते हैं शंकर आपने उसके मद का कर दिया <ख्ष्ण> अब असली ही होकर विद्यमान है तो ऐसा नहीं कि हो नहीं कभी कभी कोई कोई ऐसा कहता है शंकर यह रही है प्रकाश प्रसन्न को देखोग तो ऐसे बिल्कुल मद नंग हो गया वो फिर भी शरीर ही समाप्त हुआ उसका हो फिर भी और उसका केवल मद का ही मोशन हुआ मध नस्त का का का का हुआ काम बहुत तो कहते हैं कि मदन मोचन और काम जा रहे वत को दर दीना उसने मदन को शाम को जला करके पहले जला दिया दरनाम भी दिया कहते है की प्रताप सिंधु ये अति गलत दीना आती बहुत अच्छा दिया अतिबल पीना भलाते अति बल किया दिमाग कर दिया पहले तो अब भगवान शंकर जी जो देखो एक, एक एक दो बातें होती हैं कुछ लोग प्राणियों को तो नाम लिए जिनके के ऊपर काम का शासन सवाल है नाना प्रकार की कामनाओं की हर प्राणी व्यसित और वो काम प्राणियों को अपनी जैसे छोटी सबकी पदले हो और सबको उनको हिला हो, रहा हो परेशान कर रहा है, वो नचा रहा है, और एक जन्म ऐसी दूसरे जन्म में उनको घुमा रहा हो एक दशा तो काम होती है और दूसरी ये है कि जो काम के सड़कों पर भी बचा हुआ है और काम को ही नचा रहा हो भगवान शंकर जी ने काम को दशमी भी कर दिया और काम को उत्पन्न भी कर दिया और बना दिया मानव इतने समर्थ है की तो काम को नचा देंगे काम को बना बिगा देंगे इतनी साल बचे वाले बदलाने तो बस यही सारी सृष्टि की बात केवल भगवान की यथा जैसी स्थिति उसका वर्णन माते नहीं है इसका तात्पर्य है कि जीव की एक दशा वो होती है जब तो वो कामनाओं के का अधीन करके जीव भाव में जीवन जीता है और दूसरी स्थिति ये होती है जब आत्म भाव में परमात्मा भाव में होता है सब कामनाओं से अतीत हो जाता है करुणातीत जाता है कामनाओं से फिर तो पर निकल है और कामनाओं को फिर उनके अपने मिट्टी में हो कामनाओं को करेगी ना भी लेकिन वो कामनाओं सको नहीं बिकाल सकते <kham> कामनाओं का दास होना तो था परेशान होगा दुखी होगा लेकिन कामनाओं का स्वामी होना अच्छा अगर उनका स्वामी है उनका अपना अधिकार नहीं है उनको कामनाओं को तो फिर वो स्वामी हो होकर रहेगा कामनाओं सब कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो कामनाओं को जिस कामना के जब जैसे चाहेगा तेज अपने प्रयोग में तो शंकर जी जो है <kham> इस प्रकार ऐसी काम आ इसलिए चढ़ाते काम के भी शत्रु उसको भी अपने हाथ में पकड़े हुए क्योंकि भगवान शंकर जी के हाथ में उसके काम की ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी की प्रशंसा करते हैं आपने बहुत अच्छा किया यही होना चाहिए इसलिए यही होना चाहिए काम जो तो। है ऐसा नहीं कि कैसा मदमस्त काम हो जाए कि तीनों लोगों के बच्चे कर लेके सामने कहीं कोई और नहीं ऐसी करके उसको हो जाए नहीं चाहिए उसके ऊपर शासन करने वाला होना चाहिए यह बता दिया ऐसी कहते हैं सांसठ परिपस सात करे शासक मानो पहले जो है शासन करे दंड दे लेकिन फिर करिए उसके ऊपर करे शासने के मैंने कीड़ा पीड़ा दे अगर कोई उपद्रह करता है ग्रह कार्य करता है तो उसको दंड देना चाहिए और दंड दे करके उसके बाद उसके ऊपर सफाई करनी चाहिए दंड देने के माने दे नहीं तो उसको दर्द मान ले उसे विरोध मान ले गाट करके उसके साथ में पैदे के दर्द विरोध उज्जा निकाल ले ऐसे नहीं है उसके ऊपर करियर कसा उसके ऊपर कतार करनी क्योंकि तो लेकिन नाम छुन कर सहज सुबाह जो स्वामी लोग है शासक लोग है स्वामी लोग हैं उनका ये पहले स्वभाव मानिक राजा का धर्म क्या कि की प्रयास ऊपर शासन करो शासन करने मतलब कठोर का साथ व्यवहार करो तो प्रयास कैसे होगा लेकिन प्रयास उसी के द्वारा सुख भी पहुँचेगा का पालन करो जो जहां के लिए जो कुछ आवश्यकता है उनकी सबकी पूर्ति करता रहे इस प्रकार से उनके ऊपर कटाई कि दोनों काम करने होते हैं जैसे बच्चे के साथ माता पिता व्यवहार करते हैं बच्चा उपद्रव करता है तो उसको बांटते भी है मारते भी लेकिन उसके साथ साथ उसको पुस्तकाल देते हैं उसको दिखाई खिला देते हैं उसको बहुत अच्छा भी कर देते हैं असीम कर देते है दोनों बातों कर देते हैं ये जैसा स्वभाव माता पिता का है तो माता पिता भी पत्र के इसी प्रकार से संसार में प्रजा है और राजा है तो भी उसका सम्बन्ध इसी प्रकार है राजा के समस्थ प्रया जो है वो सब पुत्र का समान है राजा पिता के समान है तो पिता को भी अपने सब पुत्रों के साथ इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है भगवान शंकर जी के ईष्ट है इसलिए सारी जितने जीव हैं वो सबके सब्ज हैं उनके पुत्र के समान है तो उनकी सबकी रक्षा करना शक्ति सृष्टि की सबकी रक्षा करना शंकर जी का अपना काम है जहाँ कोई उपद्रव करे वहाँ उसको दंड देना उनका काम है। जो ठीक रास्ते पर चले धर्म का पालन करे अपने सही रास्ते पर चले उसका समर्थन करना सहायता करना उसका ये करना है उसका काम उसका। तो ये का ये है सरकार तो दोनों है ये ही दिखा दिया बता दी दिय। दूध ने एक नियम बता दिया कि देखो संसार में एक शासक है और एक शासक है तो शासक जो है उसका धर्म क्या है वो बता दिया शासक ऐसा होना चाहिए शासक करी कुछ करिए बसाऊ उसके ऊपर शासक करे मनुष के ऊपर शासन बच्चे क्या पहुँचावे कंडी जहाँ की अपराध करे कोई और पर कर। कर करना ना का प्रबंध कर सहज तभी प्रभु प्रबंध करना भोगवचन में नाना प्रकार के प्रभु हैं माता पिता से हैं राजा भी है भगवान ईश्वर भी है ये सब प्रभु हैं इनको सबके लिए भोगवचन बोल दिया ना का प्रबंध कर सहज स्वभाव उनका सहज स्वभाव यही होता पार्वती तपति ने अपारा अब कहते हैं की देखो पार्वती जी ने बहुत तपस्या की और करव का अंगीकारा अब आप उनको अंगीकार करें अंग मैंने उनका विवाह कर स्वीकार करने अब उनमें कहा जैसे उनमें वो दोष दुर्गुण नहीं है तरी जैसा उनमें अहंकार था अब वो नहीं है तरी जैसे उनकी बुद्धि में फुटिल बुद्धि थी वैसी अब सुटिल बुद्धि नहीं है अब उन्होंने तपस्या की सिद्ध हो गई अब वो नहीं है अब उनको जो वो ग्रहण कर लो इसलिए जो ये है अंगीकार तो सुन दीदी समुद्र प्रभु वाणी दीदी बचे मैंने उनको जब ब्रह्मा जी ने प्रकार की प्रार्थना की तो शंकर जी सुना और समझ प्रभु और उसी के साथ साथ उनको याद आ गया कि भगवान राम भी उनके सामने आए थे और उन्होंने भी गिनती की थी की तुम अब कर लेना तो शंकर जी ने कहा की देखो भगवान हमारे स्वामी जो है भगवान राम वो भी हमसे यही एक प्रकार से वरदान मांग ले गए तो हमने उनसे हाँ कर दी विवाह कर भी यही कह रहे हैं कि विवाह कर लो उसके लिए यही गिनती कर रहे हैं तो जब ये सब उन्होंने शंकर ने विचार किया तो कागज अच्छा ठीक है शंकर ने मान लिया की अगर ब्रह्मी भी कहते हैं पार्वती से विवाह कर लेना कुछ अनुचित नहीं है तो ठीक कर लेने क्या ऐसे ही हो कहा कुछ मानी उन्होंने शंकर जी ने सुख मान करके मैं ठीक है ऐसा भी होगा बोल दिया इसके <k tals> माने ली कि जहाँ कहीं क्षमता व्यक्ति को हो कि उचित है, तो है कि अनुचित है जैसे शंकर को लगता था की सत्यता हमने क्या कर दिया अब हमें इनके ग्रहण कर नहीं करना चाहिए पार्वती होगी तो भी है तो भाई अब हमें उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसे उनको लग रहा था तो ऐसी रखा रक्षा चाहिए छात्र कहता है की जो अपने गुरुगण है उनसे हाँ भरवाने भी चाहिए तो जिनके जो, जो भगवान शंकर जी के तो भगवान राम इनसे हाँ भरवा ली उन्हें भगवान राम ने कहा कि हाँ इसे तो विवाह कर लो ब्रह्मा जी से हाँ भरवा ली ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती ने बहुत तपस्या की और इनको तुम स्वीकार कर लो तो उनसे भी स्वीकृत जी प्राप्त कर ली तो आज शंकर जी जो हम निर्दोष हुआ है पार्वती जी को स्वीकार कर लेते हैं कोई नहीं सकता कि शंकर जी ने कोई गलती की शंकर जी ने एक बार सती का त्याग किया और दोबारा फिर उनको ग्रहण करना पड़ा ऐसा नहीं करना ये बात नहीं थी ये दोष समाप्त हो गया इसलिए जोश ऐसी मुक्त होने के लिए भी विधान व्यवहार काल में कहीं कहीं समस्याएं है, आती हैं, जहाँ पर कि कोई दोष दिखाई देते हैं, उनसे बचने के लिए उपाय बता दिए बचाई शंकरियों सीखे देगी था। तो देवता लो प्रसन्न होगा मन लिया तो संतरियाँ करे सुबह सब देवता लो बागे बजाने लगे दुब्बी बजाय और वर्ष समझ जाए सरसाई और सब देवताओं ने फूलों की बर्खात की और भगवान शंकर जी की जयकारी मानव देवताओं की ऋष्व आता ही है देवताओं के सामने है महेश्वर है जितने ईश्वर हैं तो ईश्वर है शंकर जी महाल है महेश्वर तो कई महेश्वर आते हैं तो आप जो है आपकी जगहकार हो ऐसे करके देवता लोग बोलेंगे अवसर गांव में सप्तऋषि आए बस सप्तऋषि जो मध्यस्थता काम करते है मध्यस्थता का क्या काम करते है वो तो समझे माई का काम जो पहले जमाने में जो नाई का काम था जो घर जो नाई चला जाए और वो वहाँ पर अंगनबाड़ी दे आ गए और वहाँ से ले आ गए बताया कि आप तैयार खड़ी है चलो तुम लोग निकलो तब वो बस ऐसे करके एक दूसरे सप्तऋषि यहाँ देवताओं की मंडली में खड़ा है तो बस उसी समय सप्तषि आ गए जब गए तो तुरंत गिरि भवन पठाये उसी समय जो है ब्रह्मा जी ने उनको गिरि भवन पठाये मैंने कहामान करके घर पहुंच जाओ चार तो शंकर जी के अब ये सब देवता लोग गए हैं शंकर जी ने हाँ कर दिया सब देवता वही डे हैं ब्रह्मा जी वहीं वही हैं विष्णु भगवान भी वही डे कैलाश पर्वत पर अब वहां से हटते नहीं है अब इस बात की तैयार तो हो गए कि अब जब तक शंकर जी का विवाह नहीं हो जाएगा तब तक अब हम लोग जाने वाले नहीं है नहीं अब उसी समय सप्तषि आये तो सप्तषि को ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा जी शंकर जी की तरफ ऐसी मालिक बन गए क्या शंकर जी का विवाह शंकर जी तो डर बनना है हमको लेकिन घर का मालिक कौन भराब व्यवस्था कौन करें तो ब्रह्मा जी उसके मालिक बन गए सारी इंतजार ब्रह्मा जी अपनी करने लगे अब उन्होंने ब्रह्मा जी ने सत्य को भेजा हिमांचल के पास हिमांचल गए प्रखंड गए जहाँ रही भवानी अब जैसा ब्रह्मा जी ने बताया होगा वैसे सत्य ऋषि जाकर करते हैं तो पहले सत्य ऋषि गए गए तो राजभवन में जहाँ हिमांतर का घर था लेकिन उसमें जिस कमरे में जिस भवन में जिस भाग कक्ष में पार्वती जी रहती थी उस भाग में वो पहुँचे और जाकर के उनसे मिली जाकर के बोले मधुर बचन छल और पार्वती से जाकर के उन्होंने सतृषियों ने कहा लेकिन क्या कैसे बोले छल सानी बचन बोले मैंने मन को कुछ और था ऊपर से कुछ और उनसे बोला मनसर को समझते थे की भाई तो जगत जन्नी है पार्वती जी है शंकर जी जो है जगत पिता है का दोनों का विवाह हो रहा है ये तो अपने मन से जानते हैं, लेकिन ऊपर से कैसे बोलते हैं? ये देखो ये छल मन में कुछ बात हो ऊपर से कुछ और बोले उसका नाम छो तो इसलिए कहते हैं कि बोले मधुर बचन छानी वो कहते हैं कहा हमारे न समय तब नारद के उपदेश कह पहले, पहले तो नारद के उपदेश में ऐसे आप लगे की हमारी बात नहीं सुनी आप हमने बहुत समझाया तो देखो नारद के चैनों से बात बनेगी नहीं तुम्हारा सब मामला बिगड़ जाएगा और कोई नारद जी ने किसी का विवाह करके कि किसी घरात से दुनिया में बसाया है तो तुम्हारा विवस नहीं सकता ये तुमको समझा दिया था और हमने तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें बहुत अच्छा बल भी झूठ करके बताया लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी अब भाजपा तुम्हारन लेकिन अब तो तुम्हारी वो बात जिसके लिए तुमने प्रतिज्ञा कर रखी की शंकर जी से विवाह करेंगे अब सारी प्रतिज्ञा तुम्हारी बेकार होगा क्या हो गया की जारी उम म शंकर जी ने काम को ही करा करके भस्म कर दिया अब विवाह करोगे तो किस लिए करोगे क्या फायदा मानी जी एक प्रकार से वहां जाकर कर को उपहास हुआ और एक प्रकार पुनः परीक्षा हुई दूसरी परीक्षा संबंध में यद्यपि पहले ये सब सप्तृषि जो है पार्वती जी की जय जयकार बोले आए हैं लेकिन सप्तऋषि भुला गए कि हम तो पहले एक बार कह हैं जय जय जगद भगवानी सब ये बोल चुके हैं जब पिता माता आप हो ये सब पहले कहे आए हैं लेकिन फिर समझ खड़ा करने लगे आते क्यूँकी अब ये विवाह होने जा रहा है इसलिए विवाह के समय पर कुछ इस प्रकार की खड़े मजाक है विवाह के समय में लोग बात कभी कभी खड़ा उपहास प्रियास भी करते हैं तो इन्यों इन्यों सब सत्रियों ने जाकर के पार्वती से परिश किया की जो बेकार तो प्रमाण शंकर जी विवाह करना तो बेकार है अब तुम्हें मालूगा तो मैं तो नहीं कि काम आया उनके समाज को उनको, उनको जगाया शंकर जी ने क्रोध किया काम भर गया अब इसका उत्तर बड़ा सुंदर उत्तर पार्वती जी देती हैं उनको ये शायद ये बात इसीलिए कहलाई गई है कि ये बात और अधिक स्पष्ट हो पार्वती जी ने जो शंकर जी ऐसी विवाह किया वो कोई इसलिए विवाह नहीं किया कि शंकर जी से दवा कर संसारी लोग दवा करते हैं तो उस प्रकार से विवाह किसी भावना से उस प्रकार के सांसारिक सुख की, की भावना से कोई पार्वती ने जी ने शंकर जी का विवाह किया वो सुने ये देवताओं का जैसे भगवान राम हैं सीता जी है जैसे लक्ष्मी जी हैं नारायण हैं ऐसी पार्वती जो शंकर जी है इनमें कोई ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए जैसे भी संसारी व्यक्तियों में होती है ये भी स्त्री पुरुष है और स्त्री पुरुष होने के नाते ये भी काम सकते हैं और जैसे संसारी व्यक्ति होते हैं ऐसे ही है ये समझना मूढ़ता है इस दुर्बुद्ध को निटाने के लिए आगे की बात प्रखंड बोली जाती है जिससे जैसी जो स्थिति है वो ठीक ठीक समझ में आ जाए उसको हम कल देखेंगे भाई।